सं वरुण संभव संदस्पतिषुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिषा ऋत्यामी सत्य वदिषा तमु तद वक्ता वक्ता शाशाशा ओ सहना सहनों भुन सह वीर कर्वा बह तेजस्वीना बधधीतस्त विषय ओ शा शांति, शांति ओ यश्छंद मृषभो विश्व छंदोभ्योध्यमृता संभव सेंद्रो देवधारणो अमृतसारण भूयासम शरीर जिह्वा मधुमत्तमा मधुमत्मा कर्ण्या भूरिविश्र ब्रह्मण कौशोशिमेधया पिता श्रुत मे गोपा ओ अहृश कीर्तिहि पृष्ठ गिरेवा ऊर्ध पवितत्रो वाजिनी वमृतमस्मे वेदानुवचनम् ओम सुमेधमृदिशोदावन ओ शातिशाशा पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुदच्य से पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शातिशाशा ओ प्याय ममंग वक्सचु श्रोत्रथो बलिंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपन ब्रह्म निराकु मह्म निरा कर्ण में अस्त तदात्मन य उपनिषत्सु धर्मास्ते मन ते मैशन ओ शाति शांति, शांति, शांति, शांति ओम प्रति मनो मे वाचि प्रतिराबिर्मेधि वेद से महानिस्थ श्रुत मे मां प्रहासि रनेोरात्र ऋत षा सत्यक्ता अवतु अवतु वक्ता अवतु वक्ता ओ शाँति शांति शाति है द्रणपिवातयन ओ शातिशाशा ओ भद्रंगे श्रुण्देवा भद्रंग मां ची शनोशेम देव हिंदु स्वस्ति नईन्द्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्तिनस्ताक्षोरिष्टने स्वस्तिनो बृहस्पतिर्द शातिशिश्रण विदूव यो वै से प्रणति तस्म तंगु प्रकाश मुक्षु शरणम प्रपद्य ओ शातिशाशा ओ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासप्रदकर्तभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्यों नमो गुरभ्योप्लवरि प्रज्ञन प्रत्यगो ब्रह्मेवाहस नारायणं ब्रह्मवाहमस्ण पद वशिष्ठ शक्ति चत्पुत्रपराशंशुकौपद महागेन्द्रमता से शिष्य श्री श्रीशंकर्यमता से नस्मद तोमस्मगु संततमान नोस्मे श्रुतिस्मृति पुराण न मालयं ल करूणाल भगवत शंकरं भगवत्द शंकरं लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव वादराय सूत्रभाष्य वंदे पुनः श्वरो गुरुरात्मे मूर्ति भेद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति अथर्ववेदिया वेदिया मुंडको उपनिषद इसमें शांति मंत्र दिए हैं अथर्ववेद का ऐसे हम लोग तीन उपनिषद पढ़ते हैं दासु उपनिषद में तीन उपनिषद अथर्ववेद से आते हैं एक हो गया मुंडको उपनिषद ये मंत्र भाग में है और इसका ब्राह्मण भाग में व्याख्यान है जो हम लोग पहले देख लिए थे प्रश्न उपनिषद और तृतीय है मांडू के उपनिषद ये भी अथर्ववेद का है तीन उपनिषद हम लोग अथर्वेद का पढ़ते हैं और ऋग्वेद का केवल एक ही उपनिषद पढ़ते हैं अतर और बाकी शाम से दो उपनिषद पढ़ते हैं एक छांद और एक केन ये दोनों और यजुर्वेद वो भी दो भाग है कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का हम लोग दो उपनिषद पढ़ते हैं एक ईशावास्य और बृहदारण्य ऐसे ईशावास्य का व्याख्यान बृहदारण्य ऐसे परंपरा से हम लोग सुनते हैं और कृष्ण यजुर्वेद ये भी दो उपनिषद है कठोपनिषद उपनिषद और तैतरीयोपनिषद इसी प्रकार की दस उपनिषद जिसके ऊपर भगवान भाष्यकार ने भाष्य रचना किए हैं वो हम लोग का पठन पाठन परंपरा में हम लोग पढ़ते हैं यह अभी मुंडक उपनिषद है अथर्वेद का ये मंत्र भाग में है मुंडो का शाखा का यह उपनिषद है इसमें शांति मंत्र दिया गया यह शांति मंत्र अर्थात अथर्वेदय उपनिषद के लिए यह शांति मंत्र पथुर्वेद में जो तीनों उपनिषद हम पढ़ते हैं उसके लिए यही शांति मंत्र है शांति मंत्र उपनिषद अध्ययन का एक अंग माना जाता है क्योंकि यह जो ब्रह्म विद्या इसमें सबसे अधिक विघ्न भी होते हैं क्योंकि फल जितने ऊंचे होगा विघ्न भी उतने अधिक होंगे नहीं तो अगर आसानी से प्राप्त हो जाएगा वो फल ऊँचा क्यों होगा ब्रह्म विद्या सबसे अर्थात ऊँचा फल है इसलिए ये कहा जाता है शास्त्रकार लोग कहते हैं कोटयो ब्रह्म विद्याम तदर्धम हरिमंदिरे तदर्धम जाह्हनवी ती तदर्धम दक्षिणकर ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्म विद्या में कोटय बहुवचन करते हैं तथा कोटि कोटि विघ्न होते हैं ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए चलेंगे तो विघ्न भी उतना है कोटय कहते हैं तदर्धम हरिमंदिररे हरि मंदिर अर्थात भगवान के पास जाना उपासना हरि मंदिर नहीं कि मंदिर चले गए थोड़ा कुछ घूम लिए उत्सुकता वो नहीं है हरि मंदिर अर्थात हरि का समीप में रहना अर्थात हरी हमारा मन में रहना अर्थात उपासना ब्रह्म विचार में तो कोटि कोटि बिघना उसका आधा हो गए उपासना में तो वो जाना उपासना कर ये आसन बात नहीं है अंदर में भोग बाासना है तो नहीं कर पाएंगे इसलिए कोटय का अर्ध हो गया हरि मंदिर तदर्ध हम जान्ह भी तिरे गंगा तट पर गंगा तट पर रहना और गंगा स्नान इत्यादि करना ये तपस्या उपासना का आधा बाधा ये तपस्या में होता है उपासना में तो अधिक ब्रह्म विद्या में तो और अधिक ये तपस्या करना इसमें भी बहुत विघ्न आता है सोचेंगे कि आज इतना मौन अमावस्या है थोड़ा गंगा स्नान कर लेंगे लगे तो यार तो मौसम बहुत ख़राब हो गया ये तो चलेगा नहीं अगले साल देख लेंगे इस प्रकार की विघ्न हो जाएगा तो ये कर्म तपस्या तो ये कर्म में आ गया और तदर्ध हम दक्षिण करें दक्षिण करो उपलक्षित दान तो यज्ञ दान तप ये सब कर्म ये कर्म में भी इतने सब बाधा होते हैं दान में बाधा सोचा होगा आज कर रहेगा दान कर देगा फिर सोचेगा नहीं थोड़ा पात्र खोजना पड़ेगा स्थान देखना पड़ेगा काल देखना पड़ेगा ये सब करते करते फिर और मन ही बदल जाएगा ये बाधा होते हैं तो ये ब्रह्म विद्या में इतने अधिक बाधा वो बाधा को अतिक्रम करने के लिए ये सब शांति मंत्र कवच जैसा होते हैं यहाँ का शांति मंत्र वं भद्रं कर्णी भी श्रृणव्याम देवा भद्रंग पश्ये माक्षत्रा स्थिर सुतुष्टुवा शतनु सस्तन, शतनुर्व्यशेम देवितायु स्वस्ति नईन्द्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वदा स्वस्ति नक्ष्यो अरिष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओ शाति शांति शांति ओ ये परमात्मा का वाचक भी होता है और लक्षक्षक भी होता है वाचक जब केवल हम इसका शब्द अंश को स्रोत्रग्राही अंश को ग्रहण करते हैं तब वो वाचक हो जाता है और जब इसका अर्थ को लिया जाता है ओंकार श्रवण करने से जिनका चित्त निर्विषय हो जाता है तो वह परमात्मा को लक्षित करता है वो वृत्ति निर्विषय वृत्ति तो इसलिए ओंकार परमात्मा का लक्ष्य कभी होता है और शब्द केवल स्रोत्रग्राह्य ओम उच्चारण हुआ ये परमात्मा का वाचक कहा जाता है तो मंत्र का आरंभ में परमात्मा का स्मरण करते हैं आगे हे देवा संबोधन करते हैं और देवा इन्हीं का विशेषण हो गया यजत्रा यजंत इति, इति यजत्रा ये यजत्रा का एक प्रकार व्याख्यान हो जाएगा जो कि देवाहा को कहेगा देवता लोग संबोधन है प्रथमा बहुवचन है तो यजा अथवा यजंती याग करते यजंते अपने लिए तो अर्थात स्वयं रक्षा पाने के लिए याग करते हैं वयम यजमान ये यजत्रा का दोनों प्रकार की व्याख्यान दिया जाता है यजत्रहा अगर देवाह हो जाएंगे तो देवा का विशेषण हो जाएंगे और नहीं तो यजत्रा वयम इस प्रकार के तो हे देवा व्यय यजत्रा कर्णे भी भद्रंग शिणिया कर्णे भी यहाँ क्या सूत्र से कर्णे भी एक हो जाएगा झलिये हो गया तो क्यों प्रतिपदिक क्या था कारण और फिर अतो अतोभी वो नहीं होगा बहुलम छंदसी ठीक ये सब कहते हैं ये सब कवच होता है बहुलम छंदसी तो उसके चलते अतो अतोभी आगे सूत्र है बहुलम छंदसी लघु में नहीं है तो ए? ना लघु में नहीं है ये सूत्र छंद प्रकरण ये छांदस प्रकरण वैदिक प्रकरण लघु में नहीं है तो कर्णे भी ही अर्थात करणों के द्वारा तो हे देवा व्यय भद्रम श्रृणुआम भद्रम कल्याण कर अर्थात हम वही सब वचन सुने जिससे हमारा कल्याण होगा और अक्षयभीर भद्रं पशेम अक्षयभीर तो चक्षुओं के द्वारा यहाँ भी छांदस प्रयोग है भद्रम पशेम अर्थात केवल मंगल कर ऐसे ही रूप हम दर्शन करें देव विग्रह इत्यादि गंगा जी आकाश हिमालय ये सब दर्शन करना ये पवित्र होता है पुण्य कारक होते हैं आगे हे देव यहाँ भी देवोहित तो में अर्थात देव, तो विगृहित रूप भी दिखाते हैं समस्त रूप भी दोनों प्रकार के होता है हे देव अगर संबोधन ले लेंगे नहीं तो देवोहितम तो देवान हितम तो ये देवोहितम तो समस्त पद दोनों प्रकार के व्याख्यान हो जाता है अलग कर लेंगे तो हे देव रंगेश तनुभीर यद हितम सुतुष्टुवांसंग आयु व्यसें इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा हे देव संबोधन करेंगे पूर्व में तो हे देवा कह दिया गया था तो देवा कहने से कर्ण के जो अधिष्ठात्री देवता चक्षु के अधिष्ठात्री देवता ये सब को ले लिया गया अभी हे देव एक वचन कहते हैं परमात्मा को उद्देश्य करके स्थिरे ही अंगे ही अर्थात हमारा जो अंग शरीर के जो अवयव वो सब स्थिर स्थिर अर्थात पुष्ट हो स्वस्थ स्वस्थ अंग विशिष्ट शरीर के द्वारा तनु तो भी अर्थात हमारा शरीर के अंग ये सब स्वस्थ हो उसके द्वारा यद हितम तुष्टुवांशम जो हितकर है उसी का स्तुति करते हुए स्तुति करते हुए अर्थात तो अनुष्ठान करते हैं स्तुष्टुवांस तो ये करते हुए यहाँ क्या प्रत्यय हुआ धातु क्या है प्रातिपदिक क्या हुआ स्तुष्टुवांश ये हो गया अभी जस का रूप हो गया कोशु प्रत्यय हुआ है स्टुए होशु कोशु लिट के स्थान पर आया तो दिता हो गया अभ्यास में आ गया स्तु अभ्यास में आ गया तू तू क्यों आएगा स्टू के स्थान पर अभ्यास में तू क्यों आएगा सर्पुर तो तू स्टू आगे कोशु का रह जाएगा बस प्रातिपद हो जाएगा तुष्टु बस फिर रूप कैसे चलेगा तुष्टुवान तुष्टुवां ंश जस का रूप हो गया कुसु प्रत्यय हो गया स्वस्थ अंग वाले शरीर के द्वारा हम जो हित कर रहे उसका स्तुति स्तुति अर्थात अनुष्ठान करते हुए आयु हु व्यसम हमारे ये जो आयु है उसको व्याप्त करे व्यसयम व्यसम अर्थात अशुभ व्याप्त व्याप्त करे अच्छा कहीं या व्यसयमय में अशोजन धातु भी व्याख्यान कर दिया जाता है तो यहाँ किंतु अशुव्याप्त धातु लेना ये अधिक उपयोगी है व्यसयम ही ऐसे पाठ संहिता में दिख दिखता है और व्यसय में ऐसे आरण्यक में दोनों प्रकार के पाठ दिखता है अगर अशुव्याप्त धातु होगा तो वो आत्मनिपद होता है और परस्व पद व्यसय में पद दिए हैं तो फिर असभोजन धातु इस प्रकार की कहेंगे तो दोनों प्रकार के धातु का रूप मिलता है आगे इंद्र वृद्धस्रवा स्वस्त, स्वस्ति दधातु दधातु अंतिम शब्द दिए हैं वो सभी के साथ अन्य हो जाएगा वृद्धस्रवा इंद्र वृद्धस्रवा ये स्रवस प्रातिपदिक है वहाँ तो स्रवस प्रातिपदिक का प्रथमा में अगर श्रवाह होगा ये पुंगलिंग चला नपुंसक लिंग चलेगा पुंगलिंग, पुंगलिंग चला किंतु स्रवस प्रातिपदिक ये नपुंसक है अन्य पदार्थ पुंगलिंग हो गया उसी के अनुसार हो गया तो वृद्धम श्रवो यश स्रव का अर्थ कीर्ति त तो जिसका कीर्ति बढ़ा हुआ है वो कौन है इंद्र वो इंद्र हमारे लिए स्वस्ति स्वस्थि अर्थात तो कल्याणकारक हो न न अस्माक वृद्धस्रवा इंद्र अस्माकल्याणकारक स्वस्ति का अर्थ कल्याण कल्याण दधातु दधातु अर्थात तो विधान करे इंद्र हमारे लिए कल्याण विधान करे कल्याणकारक हो इसी प्रकार की विश्ववेदा पूषा पूसा पूसा देवता पूषण प्रातिपद कहें विश्ववेदा विश्ववेदा अर्थात विश्व विदंती विश्ववेदा पूरा जगत को जानने वाले ये न अस्माक स्वस्ति दधातु ये भी हमारे लिए कल्याणकारी हो कल्याण करे हमारे हर अरिष्ट नेमी ही तारक्षो न स्वस्ति दधातु अरिष्ट नेमी अरिष्ट विघ्न विघ्न कैमि नेमी चक्र विघ्न को नाश करने के लिए चक्र सदृश जो तारक्ष्य गरुड़ा तारक्ष्य कश्यप उनका पुत्र भी तारक्ष अच्छा अर्ण हो जाने से वही फिर तार्क्ष्य रहेगा कश्यप पुत्र है ये नह स्वस्ती दधा ये भी हम लोग के लिए कल्याण विधान करें और बृहस्पतिर न स्वस्ति दधातु बृहस्पति ये भी बृहस्पति बृहति नामपति इति बृहस्पति बृहति अर्थात वाणी अथवा वेद ऋग मंत्र को भी बृहति कहा जाता है और वाणी को भी बृहति कहा जाता है बृहति नामपति पति अर्थात हमारा वाणी अथवा मंत्र ये सब कल्याणकारक हो कल्याण मतलब बृहस्पति हमारे कल्याण करे अर्थात हमारा वाणी को ये अर्थात कल्याण मार्ग में चलाए इस प्रकार के अर्थ अच्छा टीकाकार मंगलाचरण करते हैं स्वामी आनंद गिरीजी महाराज जी यदर परम ब्रह्म विद्यागम्य मिती ये सर्वं सर्व तत्स्या संश्यक नहीं है यदक्षर परम ब्रह्म इति ईरीत यद परम ब्रह्म अक्षर न अक्षरति इति अक्षर जिसका कभी स्वरूप से च्युति होता नहीं सर्वदा एक रूप है एक रस है विद्यागम्य विद्यागम्य गम्यम जेय विद्या के द्वारा ही जेय है क्यों आगे इसमें विभाग किया जाएगा विद्या और अविद्या के द्वारा और विद्या के लिए कहा जाएगा अथ परा य या तद अक्षरम तो जो इस उपनिषद में विचार का विषय है आनंद गिरिजी महाराज जी प्राय ग्रंथ का जो विषय होता है उसको मंगलाचरण में किसी प्रकार की ले लेते हैं जो परम ब्रह्म है अक्षर रूप है केवल विद्या विद्या से ही गम्य ज्ञायय है ऐसे कहा गया इति इति ईरीतम ऐसे वहाँ भी इस उपनिषद में आगे मंत्र आएगा दै विद वेदित्ये परा चय परा ची हस्म यद ब्रह्मविदो वदती तो वहाँ यह अर्थात अंगिरस सौनकों को ये बात कहते हैं नहीं कहते हैं कि ऐसा मैं कहता हूँ यद ब्रह्मविदो वदती आनंद जी भी इसी प्रकार कह देते हैं इति इतिरितम ऐसे कहा गया है ज्ञानियों के द्वारा हर यस्मिन ज्ञाते भवत ज्ञातम भवेद तद असंशयम श्याम अन्वय इस प्रकार हो जाएगा यश्मिन ज्ञाते यश्मिन यस्मिन, यस्मिन ब्रह्मणि जो परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर ज्ञाते ज्ञान हो जाने पर सर्वम ज्ञातम भवेद सब कुछ ज्ञात हो जाता है नूतन पुस्तक अगर ले लेते नहीं तो इसमें त्रुटि आता है उसे संशोधन करना होगा थोड़ा अधिक आएगा त्रुटि इसमें तो भवेद ज्ञातम यह ज्ञात हो जाता है अर्थात तो जिसका ज्ञान होने से यह सर्वम ज्ञातम हो जाता है तो ये भी आगे मंत्र आएगा सोनों का जाकर के अंगिरस को पूछते हैं कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमेदम इदम भवति इति किसका ज्ञान हो जाने से सब कुछ ज्ञात होता है अच्छा यहाँ संशोधन है भवेद ज्ञातम तरह तो का अनुभव और नया पुस्तक मांग रहे यिन ज्ञाते ज्ञात सर्वम ज्ञातम भवति तो सौनों को पूछते हैं अंगेरस को कि कश्म भगवत विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भगवती इति ये मंत्र में है आनंद गिरी जी उसी को लेकर के कहते हैं और अंतिम में कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं आनंदगिरिरी जी प्राय तद असंशयम श्याम वो जो परम ब्रह्म है वो मैं ही हूँ इसमें कोई संशय नहीं है आगे टीका में ब्रह्मोपनिषद गर्भोपनिषदाद्या अथर्णवेद से बह्य उपनिषद सही ब्रह्म उपनिषद गर्भोपनिषद ये सब अथर्ववेद में बहुत उपनिषद है अथर्ववेद में कितने उपनिषद है कुल पचास और ऋग्वेद में इक्कीस ऋग्वेद यजुर्वेद में एक 21 आगे 109 और सामवेद में सहस्र शाखा सामवेद हज़ार है और यह अथर में 50 मिल कर के हो जाएगा 1180 इतना शाखा है से कहा जाता है ये मुक्ति के उपनिषद में कहा गया उप बहुत उपनिषद है यह अथर्ववेद में तासाम उपनिषदे यहाँ तास शारीरक अगि अव्याचिख्यावाद अदृश्यवाद गुणको धर्मो इत्याद्याण उपयोगित मुंडक आदते तासाम तासाम उपनिषद ये सब उपनिषदों का शारीरक शारीरक अर्थात ब्रह्मसूत्रे ब्रह्मसूत्र में अनुपयोगित्व पूर्व पक्ष कह रहा है ऐसा ब्रह्मसूत्र में इसका कोई उपयोग नहीं है जिसका ब्रह्मसूत्र में उपयोग नहीं है अर्थात वो उपनिषद इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा पूर्व पक्ष का यह आक्षेप है अनुपयोगित्वेन अनुपयोगित्व न अव्याचिकाशित्वात इसलिए यह मुंडक उपनिषद का व्याख्यान करना कोई आवश्यक नहीं है पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत पक्ष से कहा जाता है अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है त तो ये ब्रह्मसूत्र दे दिए एक दो इक्कीस अदृश्यवादि गुण कह बहुव्री है अदृश्यवादी गुणो यश परमात्म जिस परमात्मा का गुण है अदृश्यत्व ये सब धर्म जो कि मुंडको उपनिषद में ये मंत्र आता है त तो है यद अदृश्यम अग्राह्यम अब अगोत्रम अवर्णम अच्छु सूत्रम तद अपाणीपादम ऐसे आएगा षठ ष्ठ सप्त मंत्र ष्ठ मंत्र शायद आएगा तो वो मंत्र को लेकर के यह ब्रह्मसूत्र एक दो एक ही संख्या दे दिए यह विचार हुआ है इसलिए आप पूर्व पक्ष कैसे कह देते हैं कि मुंडक श्रुति का मंत्र ब्रह्मसूत्र में नहीं लिया गया ये कैसे कहते हैं एक नंबर टिप्पणी देखिए अदृश्यवादी ये ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान दे दिए बड़े महाराज यदृश्यम इत्यादिश्रुतौ अदृश्यवादी गुणको भूतोनि पर अदृश्यवादी गुणवाला जो भूतोनि है वो मंत्र में आगे है नित्यम सर्व नित्यम विभु सर्वगतम सुसूक्ष्म तद व्यय यदूतोनि परश्यति धीरा इस प्रकार के पूरा मंत्र है तो वहाँ वही परमात्मा ही भूतों का योनि है योनि कारण तो वही परमात्मा से ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं और यह सर्वज्ञ सर्विद आगे मंत्र है इसका <coughs> यह सर्वज्ञ सर्विद य तप तस्मा ब्रह्म नाम रूपम चाएंते ये सप्तम मंत्र है सब है, यह सब इत्यादि श्रूयम्ञवादे परमेश्वरधर्म से भूतयोनो निर्देशाती सूत्राक्षरा यह सर्वज्ञ सर्वित अदृश्यवादी गुणवाला जो है वही जगत का कारण है भूतों का योनि है यह सब श्रूयम श्रूयमाण जो सुनाया जा रहा है सर्वज्ञवादी धर्म ये परमेश्वर का ही धर्म है और जो परमेश्वर का धर्म है वो भूतों का योनि में कहा गया है ये भूत योनि का धर्म है अर्थात परमेश्वर ही भूत योनि हुए तो परमेश्वर ब्रह्म तो ब्रह्म विषय का विचार करने के लिए ब्रह्मसूत्र है इसलिए ब्रह्मसूत्र में मुंडको उपनिषदों मुंडको उपनिषद का मंत्रों का विचार हुआ है ये सिद्धांति कह रहा है टीका में निर्देशा ती ती।, ती, ती नहीं है बिल्कुल अच्छा नए में ठीक है नहीं है ती है नए में अच्छा निर्देशादी सूत्राक्षरार्थ निर्देशादी अच्छा ठीक है हाँ तीन से चलेगा आगे ठीक है में इत्यादि अदृश्यवादि गुण को धर्मोक्ते इत्यादि अधिकरण उपयोगितया यह अधिकरण में इत्यादि आदि कहने से आगे अत्रि अत्ता चराचर ग्रहणात् ऐसे आगे भी जो अधिकरण है उसमें भी इसका विचार लिया गया अधिकरण उपयोगिता या से व्याचिख्यासित प्रतीकम आद आदते ब्रह्मसूत्र में इस श्रुति का मंत्रों का विचार किया गया है इसलिए मुंडक श्रुति ये व्याख्यान योग्या है होने से भगवान भाष्यकार अभी मुंडक श्रुति का प्रतीक लेकर के व्याख्यान आरंभ करते हैं भगवान भाष्यकार मंगलाचरण करते हैं ओम इतना ही मंगलाचरण हो गया ब्रह्मा देवा प्रथम संभ भूव इस प्रकार के आगे ये मंत्र आएगा प्रथम मंत्र आएगा षष्ठ पृष्ठा में तो ब्रह्मा ब्रह्म देवा इत्याद्याथर्वण उपनिषद तो ब्रह्मा देवा ये अथर्वण अथर्वश्रुति का ये उपनिषद है टीका में व्याचिख्याशेष शेषः जो भाष्य का प्रथम पंक्ति है ब्रह्मा ब्रह्म देवानादर्वण उपनिषद आगे क्या जोड़ेंगे व्याचिख्याशिता ये अर्थात व्याख्यात इसका व्याख्यान करना ये इष्ट है टीका में नु इ उपनिषद मंत्रा मंत्राण च ईषे ता इत्यादी कर्म संबंधे न प्रयोजनवत् और एषा च मंत्राण कर्मसु विनियोजक प्रमाणनुपलमें तत्सब असंभवा निष्प्रयोजनवादा व्याचिख्यासी तकमान उतर उच्य उच्य जोड़न है पूर्वपक्ष श आरंभकर्ता है ननु शंका आरंभकर्ता है उपनिषद मंत्रूपा यह जो उपनिषद है ये मंत्र भाग में है मंत्रूपा है और च ये मंत्रों का क्या कार्य होता है कहते हैं ईशे ता इत्यादि न कर्म संबंधे न प्रयोजनवत् मंत्र जो होते हैं मंत्रों का लक्षण क्या कहते हैं प्रयोग समम मंत्रव प्रयोग कर्म अनुष्ठान करने का समय में मंत्र उच्चारण करने से वह मंत्र अर्थ का स्मरण करवाएंगे तो जिस समय में कर्म का अनुष्ठान होगा उसी समय में मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे स्मरण होगा जैसे उदाहरण देते हैं ईशे त्वा ये एक मंत्र है दर्श पूर्णमाश कर्म करने के लिए दुग्ध दधि इत्यादि का आवश्यक है तो इसके लिए आपको गो दोहन करना पड़ेगा तो गो दोहन के करने के लिए बच्छा अपाकरण बछड़ा को गाय से अलग करना पड़ेगा तो ये जो गाय से हटाया जाएगा बछड़ा को उसका कान पकड़ करके रस्सी पकड़ करके नहीं <laughs> कहते तो वहाँ पलाश दंड से वो बछड़ा को हटाया जाएगा वहाँ से पलाश दंड ये पलाश वृक्ष का शाखा छेदन करना पड़ेगा तो शाखा छेदन करने का समय में यह मंत्र उच्चारण करना है इसे त्वा तो त्वा अर्थात त्वा त्वम इसे अर्थात छेदन करता हूँ तो वृक्ष को इस प्रकार कहना है तो यह मंत्र कोई कर्म का अंगभूत बनकर के सार्थक होता है तो कर्म करने का समय में मंत्र उच्चारण करना चाहिए कर्म संबंधे न एव प्रयोजनवत्व मंत्रों का प्रयोजनवत्व मंत्रों का सार्थकत्व चरितार्थ तो होंगे कर्म के साथ संबंधी होकर के ही तो ठीक है अभी क्या विवाद पूर्वपक्ष कहते हैं ऐसे मंत्राणाम कर्म सु विनियोजक प्रमाण अनुपलम्ब है न यह जो अभी प्र मुंडक श्रुति में जो मंत्र है इनका कर्म में कोई विनियोग है उपयोग है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कर्म में यह मंत्र विनियोग होगा तो कर्म हो जाएगा शेषी मंत्र हो जाएंगे शेष तो शेषो शेषी निर्णय करने के लिए प्रमाण होता है विनियोग विधि कहते हैं तो विधि चार प्रकार की है उत्पत्ति विधि विनियोग विधि प्रयोग विधि और अधिकार विधि चार प्रकार के उसमें एक होता है विनियोग विधि जो कि कहेगा कि कौन किसका अंग बनेगा यह मंत्र किस कर्म का अंग बनेगा ये कहने वाले विनियोग विधि होंगे और विनियोग विधि में छह सहकारी प्रमाण होते हैं क्या है वो स्थान वाक्यनम समवाये पारदौर्बल अर्थ विप्रकर्षा श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या समवाये एकत्री भवने अगर एक जगह में आ जाएंगे पारदौर्बल्यम परस्य दुर्बलत्व श्रुति के अपेक्षा लिंग दुर्बल हो जाएगा लिंग की अपेक्षा वाक्य वाक्य के अपेक्षा प्रकरण प्रकरण के अपेक्षा स्थान स्थान के अपेक्षा समाख्या ये सब क्रम क्रम से जो दूर हो जाएंगे वो दुर्बल हो जाएंगे ये छह सहकारी प्रमाण होते हैं अभी यह मंत्र कर्म का अंग बनेगा इसके लिए ना कोई विनियोग विधि है और ना कोई सहकारी प्रमाण है विनियोजक प्रमाण अनुपलम्भिन कोई विनियोजक प्रमाण नहीं है कि इसको कोई कर्म का अंगत्व न ग्रहण करने के लिए अनुपलंभे न उपलम्भ नहीं होने पर प्राप्त नहीं होता है कि ये अंग बनेंगे कर्म का तत्सब असंभवात इसलिए ए तेषा मंत्राणाम तत्संबंध असंभवात तत्संबंध कर्म संबंध इनका कर्म संबंध नहीं हो पाएगा और जिन मंत्रों का कर्म संबंध नहीं होगा वो मंत्रों का कोई प्रयोजन नहीं है पूर्व पक्ष कह रहे हैं तत्सबंध असंभवात निष्प्रयोजनत्वात्त इनका कोई प्रयोजन नहीं रहा नहीं रहने से व्याचिक्षासी न संभवती ये सब मंत्राणाम व्याचिक्षासी अर्थात ये सब मंत्र व्याख्यात भ्या, इष्टत्व इसमें नहीं रहेंगे इति ऐसे शकमान्य ऐसे जो शंका करने वाला शंक मान कर्तरी हुआ कर्मणी हुआ कर्तरी संकमान जो शंका करता है उत्तरम उत्तरम अर्थात इदम उच्यते आगे जो भाष्य में कह रहे हैं उसका उत्तर हो गया ये शंका का उत्तर आगे भाष्यकार दे रहे हैं दो नंबर टिप्पणी शकमान उत्तरम इति शंक मानम प्रति इदम् उत्तरम उच्यते भाष्यकारेण भाष्यकार आगे इस प्रकार शंका करने वाला का उत्तर देते हैं शंका हो गया कि यह मंत्र किसी कर्म का अंगर नहीं है तो ऐसा मंत्र का व्याख्यान करना व्यर्थ है इसका उत्तर देते हैं अच्छा पहले टीका मैं और सत्यम सिद्धांत कहता है कि हाँ बात तो ठीक कहे आप सत्यम का अर्थ अर्धांगीकार आप ठीक तो कहते हैं आगे क्या जोड़ेंगे किंतु आप तो ठीक कहते हैं किंतु कर्म संबंधा भाव ब्रह्म विद्या प्रकाशन सामर्थ्यात विद्य संबंधो भविष्यति एक मंत्रण कर्म संबंधा, कर्मना संबंधा, कर्म संबंधा भाव भी कर्मण संबंध ये कर्म संबंध तस् अभाव कर्म के साथ संबंध का अभाव होने पर भी ब्रह्म विद्या प्रकाशन सामर्थ्यात यह कर्म में तो सहकारी नहीं बनेंगे किंतु ब्रह्म विद्या का प्रकाशन का सामर्थ्य ब्रह्म विद्या ज्ञान ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ अच्छा होता है ब्रह्माकार वृत्ति तो ब्रह्माकार वृत्ति का प्रकाशन सामर्थ्यात ये कैसे प्रकाशन कर देंगे तीन नंबर टिप्पणी सामर्थ्या तथिति तदात्मकात् लिंगात ब्रह्म विद्या का प्रकाशन कर सकते हैं तद तदात्मा का लिंग लिंग अर्थात ये एक विनियोजक प्रमाण है इसमें लिंग है कि ये ब्रह्म विद्या का प्रकाशन कर सकता है यह मंत्र है तो विद्या क्यों कहते हैं कि आगे स्वयं श्रुति कहेगी अथ परा यया तद अधिगम्यते तो स्वयं श्रुति कहते हैं कि ये अक्षर का ज्ञान करवा सकती है यह श्रुति सामर्थ्यात विद्या संबंधों भविष्य तो यह मंत्रों का कर्म के साथ संबंध नहीं होगा किंतु विद्या के साथ संबंध होगा अभी पूर्वपक्ष कह रहे हैं नद्या प्रसंगात उपनिषद पुरुष दोषजत्व पाक्षिपुषदोषजत्वसया अप्रामाण्याचिख्याशी तत्व न उपपद्यत इति आशंक आद्या यहाँ पुरुषकर्तृकवात् जो विद्या है वो पुरुष के द्वारा ये किया जाता है अर्थात तो पुरुष इसको विद्या का उत् उत्पादक है विद्या करते हैं क्योंकि यहाँ भी मंत्र में पहले कह दिया जाएगा तो ब्रह्मा है प्रथम संभव इस प्रकार कह दिया जाएगा और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथर्वा को कहे तो ब्रह्मा ने अथर्वा को कहे ये तो पुरुष पुरुषकर्तृिक विद्या हो गया पुरुष पुरुषकर्तृकत्वात् तत् उपनिषदोपि पौरुषत्व प्रसंगात विद्या पुरुष पुरुषकर्तृक हुआ और यह उपनिषद आप कह दिए कि विद्या का प्रकाशक है जो विद्या पुरुष पुरुषकर्तृक है पुरुष पुरुषकर्तृक विद्या का जो प्रकाशक होगा यह उपनिषद तो ये क्या अपौरुषेय हो जाएगा ये भी पौरुषेय हो जाएगा <coughs> पूर्व पक्ष संकाल ले रहा है अशा उपनिषद अभी पौरुषत्व तो प्रसंगात यह उपनिषद भी पौरुषेय हो जाएगा पौरुषत्व तो प्रसंगात पौरुषत्व तो का लक्षण क्या कहते हैं पौरुषेय श्रुति को हम अपौरुषेय कहते हैं और ये रामायण महाभारत पौरुषेय तो ये जो श्रुति का सृष्टि का आरंभ में जो ब्रह्मा जी को ज्ञान करवाया जाता है वो पूर्व कल्प में जैसा था ऐसा ही होता है ना उससे कुछ परिवर्तित तो हो जाता है ऐसा ही होता है तो इस कल्प का आदि में ईश्वर जो ब्रह्मा जी को अर्थात तो श्रुति का श्रवण करवाते हैं ये कल्प का सजातीय है ना विजातीय हुआ सजातीय तो पूर्व कल्पों में भी ईश्वर ब्रह्मा जी को ये उच्चारण दिए थे तो सजातीय उच्चारण का ये सापेक्ष होगा हुआ, हुआ इस कल्प का जो उच्चारण ना निरपेक्ष हुआ सापेक्ष सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्व सजातीय उच्चारण इस कल्प में जो हुआ तो सजातीय उच्चारण सापेक्ष तो अच्छा सजातीय उच्चारण हो जाएगा जो पूर्वकल्प का उच्चारण था वो उच्चारण को अपेक्षा करके इस कल्प में उच्चारण हुआ तो सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण हुआ इस में तो इस उच्चारण का जो विषय होगा तो उसको कहा जाएगा अपौरुषेय सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्व ये हो जाएगा अपौरुषेय और ब्याजी जो महाभारत लिखे अथवा वाल्मीकिजी और रामायण लिखे वो क्या सजातीय उच्चारण को अपेक्षा करके लिखे नहीं लिखे वो सजातीय उच्चारण निरपेक्ष वो सापेक्ष नहीं है उपनिषदी पौरुषत्व तो प्रसंगाति ये वेदांत परिभाषा में दिए हैं इसको ये आगम प्रकरण में शायद दिए हैं वेद परिभाषा में उपनिषदी पौरुषत्व प्रसंग क्योंकि पौरुषेय विद्या का प्रकाशक होने से उपनिषद भी पौरुषेय हो, हो जाएगा होने से पाक्षिक पुरुष दोष जत्व संकया इस उपनिषद में भी पुरुष दोष तत्व आ जाएगा तभी तो पाक्षी का क्यों कहते कहते हैं ये जो पुरुष इसको कहेगा अगर वो पुरुष में दोष है तभी उसका वाणी में दोष आ सकता है अगर पुरुष में दोष नहीं है हो सकता है कि इसका वाणी में भी दोष नहीं आएगा इसलिए कहते हैं पाक्षी का दोषत्व पुरुष में चार प्रकार की दोष हो सकते हैं भ्रम प्रमाद कर्णा विप्रलिप्सा अर्थ विप्रलिपसा कहते हैं भ्रम ये पुरुष में एक दोष हो जा सकता है तो भ्रम हुआ है वो कोई जानबूझ करके गलती नहीं कर रहा है रज्जु में सर्प दे करके दूसरा को कह दिया कि वहाँ सर्प है तो वो देखा कहते हमने देखा वहाँ सर्प ही था वो भ्रम ये पुरुष का दोष है अर्थात वो रज्जु देख करके सर्प कहना वो अलग बात है यहाँ किंतु सर्प देखा जाकर कहता है सर्प दे, देखा हम इसको कहते हैं भ्रम ये पुरुष का दोष हो गया दूसरा हो गया प्रमाद प्रमाद अर्थात यहाँ ये भ्रम नहीं है ये प्रमाद कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि देखा वहाँ रज्जु है कहना चाहिए हमने रज्जु देखा जो नहीं करना चाहिए वो कर कह देता है इसको कहा जाता है प्रमाद तो ये पुरुष में दोष है और तृतीय हो गया करुणा पाठ करुणा नाम अपटुता चक्षु बाघ इंद्रिय श्रवण इंद्रिय ये सब में अगर सामर्थ्य कम है तो वो ठीक नहीं देख पाएगा चक्षु अगर थोड़ा खराब है अंधकार में वो रज्जु को ठीक नहीं देख पाएगा गलती कर देगा अथवा तो बाघ इंद्रिय ठीक नहीं चलता है तो नहीं ठीक चलने से शब्द कुछ कहना चाहता है और कुछ सुनाई देगा जैसा अलग कुछ सुनाई देगा ये सब करुणा पाठ और चतुर्थ हो गया अर्थलिप्सा अभी कहते हैं तो प्रकर्षण लिप्सा अर्थात इच्छा है इतना संस्कार इतना दृढ़ है वो वस्तु प्राप्ति करने के लिए तो अभी मार्ग छोड़ करके कुमार्ग में भी चला जाएगा ये पुरुष में दोष होता है लिप्सा अगर अधिक है तो वो पुरुष फिर विश्वस्त नहीं होता है ये चार प्रकार की पौरुष दोष होता है तो अभी हो सकता है कि यह जो उपनिषद का जो कथन किए हैं पूर्व का कहना है तो उसमें कोई दोष हो सकता है निश्चित तो है ऐसा बात नहीं इसलिए कहते हैं पाक्षिक पुरुष दोष जत्व शंका हो सकती है तो जिसमें दोष का आशंका हो जाएगी तो उसको निश्चय मान लेंगे वो संदिग्ध हो जाएगा इसलिए अप्रामाण्य अप्रामाण्य उपनिषद अप्रामाण्य हो गए जो संशय है वो यथार्थ ज्ञान का विभाग है ना अयथार्थ ज्ञान का विभाग है अयथार्थ ज्ञान अगर संशय भी हो गया तो भी प्रमाण नहीं होगा वो अप्रामाण्यत व्याचिकासी तत्व न उपपद्यते यह मंत्रों का व्याख्यान करना ये ठीक नहीं हो रहा है न उपपद्यते आशंक्य आह पूर्व पक्ष संका दिखाने से सिद्धांतिक उत्तर देते हैं पूर्व पृष्ठा में भाष्य में अस्या विद्या संप्रदायकर्तृ पारंपरियलक्षण एक पद है संप्रदायकर्तृपारियों अलग अलग हो गया इसमें स्म पारंपरियलक्षणसंबंध आदौ एव आह स्वये स्तु अश्च विद्याद्या संप्रदायकर्तृ संबंधम विद्या का संप्रदाय का कर्ता संप्रदाय सम्यक प्रदीयत अस्म ते संप्रदाय शिष्य संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है <coughs> तो यह संप्रदाय बनाने वाला ये जो परंपरा यही संबंध है विद्या संप्रदाय कर बनाने वाला अर्थात तो परंपरा क्रम में गुरु शिष्य परंपरा क्रम में संबंधम यह विद्या इसी प्रकार की आ रहा है केवल गुरु शिष्य परंपरा क्रम से यह श्रवण हो रहा है और ज्ञान इसका हो रहा है तात्पर्य ये वाक्य का हो गया कि इसमें विद्या में कोई पुरुष पुरुषकर्तृकत्व नहीं है पुरुष जहाँ इस विद्या में दिखते हैं वो केवल संप्रदाय अर्तृकत्व में अर्थात तो वो श्रृंखला में वो कहीं वो गुरु रूप में आया शिष्य रूप में आया है बाद में आचार्य रूप में आया है इसलिए जो यह मंत्र को कहा है वो कोई स्वयं मंत्र का निर्माता नहीं है वो केवल मतलब पहले सुना है बाद में दूसरों को बता दिया तबंधम तो आदौ एवं आह स्वयं श्रुति ही ये संबंधों को यह उपनिषद का आरंभ में स्वयं श्रुति ही ये परंपरा को बताती है कैसे ये विद्या का परंपरा चली आ रही है टीका में आगे विद्या संप्रदाय प्रवर्तक एवं पुरुषा न तो उत्प्रेक्षा निर्माता ये जो पुरुषत्व आ जाता पौरुष तो आ जाता है विद्या में आप कहते हैं यह सब पुरुष केवल विद्या का संप्रदाय का प्रवर्तक संप्रदाय अर्थात उपदेश तीन नव टिप्पणी दे, दे उपदेश तो संप्रदाय भाव में ल्यूट कर देंगे तो उपदेश और संप्रदान में ल्यूट कर देंगे तो जिसको दिया जाता है शिष्य तो केवल उपदेश परंपरा का प्रवर्तक होते हैं ये पुरुष पुरुष अर्थात ब्रह्मादि न तो उत्प्रेक्ष निर्माता र उत्प्रेक्षा और चार नंबर टिप्पणी दे दिए उत्प्रेक्ष या कल्पनाया केवल कल्पना करके मन से कुछ ना कुछ लिख दिए इस प्रकार की यहाँ नहीं है संप्रदाय कर्तृत्व भी अधुना अधुनातन ये न अनाश्वास किंतु अनादि पारंपरियागत तो कहेंगे जो संप्रदाय सब चलाने वाले होते हैं इसमें भी आज कहते सब महान ऐसा अवश्य हो गया तो किसी एक महात्मा से एक बार बोल रहे थे कि उनका गुरुजी उनको बोले कि पिछले तीस चालीस साल में जो सब किताब लिखा गया उसे मत पढ़ो तो अर्थात उससे पहले जो किताब है उसी को आप थोड़ा प्रामाणिक मान सकते हैं पढ़ सकते हैं अर्थात गुरुजी जी कहे होंगे कोई दस साल पहले तो हम लोग अभी जोड़ लेते हैं कि 1970 के बाद जो सब ग्रंथ लिखा गया है पढ़ने का लायक नहीं है उनके गुरु जी विद्वान हैं धीरे धीरे ये सब अवक्षय हो जाता है कुछ ना कुछ अपने बात उसमें जोड़ देते हैं लिख देते हैं तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं टीकाकार उस समय में कह रहे हैं संप्रदाय कर्तृत्वमअपी न अधुनातनम ये जो संप्रदाय चली आ रही है विद्या की विद्या का ये भी न अधुनातनम ये आजकल का कोई नहीं है अधुनातनम इसमें क्या सूत्र लगा स्मरण है कुछ ओ नहीं उसे पहले और पहले और दो शब्द हैिरम प्राणे प्रज्ञ टूटिलो टूट अधुनातन ये आजकल का नहीं है यह न अनाश्वास्यात स्वयं टीकाकार कर रहे हैं कोई हजार साल से पुराने और भी अरे ये संप्रदाय कर्तृत्व आजकल का नहीं है क्योंकि आजकल का अगर होगा तो ना अनाश्वास अविश्वास हो जाएगा किसने ये परंपरा चलाई किंतु अनादि पारंपरियागतम तो ये अनादि काल से परंपरा से ऐसे चल रहा है तो गुरु से ग्रहण करते हैं शिष्य फिर वो अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं इसी प्रकार की ततो अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या प्रकाशन समर्थो उपनिषद पुरुष संबंध संप्रदायकर्तृत्वपारंपरिकलक्षण तो एवं तम आदव आह ततो इसलिए अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या प्रकाशन समर्थो उपनिषदः एक ही शब्द हो गया अनादि प्रसिद्ध जो ब्रह्म विद्या वह ब्रह्म विद्या का प्रकाशन का सामर्थ समर्थ है ये उपनिषद तो इसका पुरुष संबंध उपनिषदोगे मंत्र समूह ये मंत्र समूह का पुरुष ब्रह्म अथर्वा अंगिरस आ, आगे जो <coughs> सौनक इत्यादि सब आए इनका केवल पुरुषों के साथ संबंध अर्थात पुरुष यहाँ वो मंत्र का केवल उच्चारय व्याख्यातार संप्रदाय कर्तृत्व पारंपरिय लक्षण है पुरुषों का संबंध मंत्र के साथ क्या है कहते हैं संप्रदाय कर्तृत्व परम्परा चलाने वाले पारंपरीय लक्षण लक्षण स्वरूप परंपरा स्वरूप है स्वयं कोई रचना नहीं कर रहा है मंत्र का तो इसको तम तम अर्थात ये पुरुष संबंधम आदौ एवं आह उपनिषदों का पुरुषों के साथ संबंध कर्तृत्व नहीं केवल परंपरा निर्वाह निर्वाहक विद्या संप्रदायकर्तृत्व पुरुषाण ये जो पुरुष है वो विद्या का कर्ता नहीं है विद्या संप्रदायकर्तृत्व न तो विद्याकर्तृत्व अच्छा अजय यहाँ तक ओम सं मित्र सं वरुण संग संद्रो बृहस्पति शुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे वा प्रत्यक्षं ब्रह्माशि प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिश ऋतमवादिशं सत्यमवादीश तन्विदक्ता ओ शाति शांति शांति शांति शाति सहना शांति शांति ये मे गुरभ पूर्वं पदवाक्य प्रमाण व्याख्याता